जॉर्ज कारवर विलक्षण आविष्कारक अध्याय था जबकि उत्तरी और दक्षिणी सेनाओं ने युद्ध किया उस समय जंगली लुटेरे मिशोरी के ग्रामीण इलाकों में घूम रहे थे वे गुलामों को चुराते थे फिर उन्हें दूर ले जाकर नए मालिकों को भेज देते थे क्या आप पक्का जानते हैं कि वो यहाँ अकेली है उसके साथ एक बच्चा हो सकता है अगली सुबह और सुजान ने अपनी गुलाम मैरी और उसके बच्चे को गायब पाया मैरी कभी भी जेम्स जेम्स के पीछे छोड़, जेम्स को पीछे छोड़, को छोड़कर भाग कर नहीं जाती कुछ दिनों बाद जंगली लुटेरे उन्होंने ही उसे चुराया होगा मैरी का कोई अतापता नहीं है मुझे डर है कि अब वो कभी वापिस नहीं आएगी हमें खुशी है कि आप कम से कम बेबी जॉर्ज को ढूंढ पाए सुजान और मुझे अब इन लड़कों को खुद पालना होगा अठारह में गृह युद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ गुलामी भी समाप्त हुई कार्बर दंपति ने लड़कों को अपने बेटों की तरफ पालाज की खेती में खेती के काम में मदद की जॉर्ज ने का, घरेलू कामों में सुजान की मदद की अधिकतर गुलाब लाल पर कुछ गुलाबी क्यों होते हैं शायद उसी कारण जैसे कुछ लोगों की त्वचा गोरी होती है और अन्य लोगों की चबी काली होती है साल में एक बार मोजेज जॉर्ज को आठ मील दूर उसको लेकर जाते थे वहां जॉर्ज कई सरकारी कार्यालय स्कूल और स्टोर देखते थे जॉर्ज को इस यात्रा में बड़ा मजा आता क्या तुम्हारे पास पैसे हैं जॉर्ज जी हाँ मैंने पूरे साल बचत की थी जॉर्ज कुछ लड़के खर्चीले होते हैं वे अपना पैसा बेकार की चीजों पर खर्च करते हैं लेकिन समझदार लड़के कम खर्च करके पैसे बचाते हैं जॉर्ज एक जिज्ञासु बच्चा था वह हर पत्थर हर कीट पतंगे और हर पौधे का नाम जानना चाहता था पुस्तक में तुम्हे उन सबके नाम मिलेंगे लेकिन पुस्तक में पौधों के नाम नहीं है काश मैं स्कूल जा पाता निकटतम स्कूल न्यवशो में था जब जॉर्ज 12 साल का हुआ तुम्हें जाते हुए देख हम बहुत दुखी हैं लेकिन अगर तुम अच्छी शिक्षा चाहते हो तो तुम्हें हम रोकेंगे नहीं जॉर्ज आपकी हर मदद के लिए धन्यवाद हमें जल्दी पत्र लिखना जॉर्ज ने जॉर्ज ने यात्रा पर मूसेज के साथ मूजेज के साथ गया उसे रास्ता पता था मैं बहुत थक गया हूँ बहुत देर भी हो गई है अगर मैं यहाँ सोता हूँ तो शायद किसी को ऐतराज़ नहीं उस पतले लड़के को देखो वो बिल्कुल सीखिया समाप्त जॉर्ज कार्वर बुला सकते हो जिस स्कूल में जॉर्ज ने दाखिला लिया वॉटकिंस उसी के पास रहते थे उन्होंने जॉर्ज को अपने साथ रहने दिया बदले में जॉर्ज ने उनका घरेलू कामकाज किया तुम पढ़ाई के साथ साथ कपड़े धोने का कपड़े धोने का काम कैसे करोगे आंटी मारिया और मैं बहुत कुछ जानना सीखना चाहता हूँ आंटी मारिया मैं और बहुत कुछ जानना और सीखना चाहता हूँ तुम जल्दी शिक्षक से अधिक सीख जाओगे कार्वर तेजी से आगे बढ़ने को तैयार था कैंसर फोर्थ स्कॉट में रहने वाले परिवार जॉर्ज को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया अपना ध्यान रखना जॉर्ज कार्वर अध्याय दो अपने बलबूते फोर्थ स्कॉट पहुंचने के बाद जॉर्ज को सब कुछ अपने ही दम पर करना पड़ा वहां वो किसी को नहीं जानता था उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी सुना है आपको काम के लिए एक नौकर की तलाश है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है जी हाँ मैं। ठीक है मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी लेकिन मेरे पति काफी सख्त मिजाज हैं जॉर्ज खाना बनाना नहीं जानता था पर वो चतुर था और कुछ भी नया सीखने को और करने को तैयार था श्रीमती पाई ने मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है आप मुझे दिखाएं कि क्या और कैसे करना है फिर मैं आपकी पसंद के अनुसार काम करूँगा जॉर्ज मीनियोपोलिस कैंस के हाईस्कूल में पढ़ा जहाँ पैसा खत्म होता तो कुछ समय के लिए स्कूल छोड़ देता और नौकरी करता पैसे बचाने के बाद वो काम छोड़कर फिर स्कूल वापस आ जाता। जॉर्ज तुम पिछले दो महीने से कहा थे मैं होटल की लॉन्ड्री में काम कर रहा था जॉर्ज ने अंततः हाई स्कूल डिप्लोमा अर्जित किया और कॉलेज में भर्ती की अर्जी दी अच्छी खबर सबसे अच्छे छात्रों को कैंस के हाईलैंड कॉलेज में दाखिला किया जा दिया जाता है जब जॉर्ज हाईलैंड कॉलेज पहुंचा तो उसे बहुत निराशा हुई हमसे गलती हुई हमें नहीं पता था कि तुम अश्वेत हो या कॉलेज यह कॉलेज केवल गुरु के लिए है। देखो यह रहा मेरे दाखिले का पत्र कॉलेज जाने का सपना टूटने के बाद जॉर्ज एक जगह से दूसरी जगह की फसल काटने जा रहा हूं। मेरे साथ चलो तुम्हें भी वहां कोई नौकरी मिलेगी मुझे कितनी दिहाड़ी मिलेगी तुम्हें यहाँ सफाई के काम से ज्यादा दिहाड़ी मिलेगी अठारह सौ अस्सी के दशक के अंत में जॉर्ज विंटर आयोवा में रहकर अलग अलग नौकरियां करने लगा एक रविवार की सुबह उसके गायन ने एक धनी दंपत्ति संगीत प्रेमी का ध्यान आकर्षित किया वे थे डॉक्टर जॉन और हेलेन मिली होलैंड उसकी आवाज कितनी प्यारी है बिल्कुल सही अच्छा हो अगर तुम उसे रात के खाने पर बुलाओ मैं बस यही करूंगी मिल होलैंड ने जॉर्ज से मित्रता की और अक्सर उसे अपने घर बुला बुलाया जॉर्ज के पौधों के अपार ज्ञान ने उन्हें प्रभावित किया लगता है इस पौधे की जड़ सड़ गई है अब मुझे क्या करना चाहिए आप इसे बहुत अधिक पानी दे रही हैं आप मिट्टी के सूखने तक प्रतीक्षा करें तभी दोबारा पानी दें जॉर्ज ने मिली मिल होलैंड को अपनी नई कुशलताएं दिखाई पेंटिंग बहुत बेहद सुंदर है जॉर्ज जब मैंने तुम्हें पेंट और ब्रश दिए थे तब मैंने अब सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी तुम में इतनी प्रतिभा होगी अधिक शिक्षा पाकर तुम बहुत ऊँचे उठोगे जॉर्ज मुझे कॉलेज में दाखिला मिला लेकिन काले रंग के कारण उन्होंने मुझे नहीं दिया कोई भी कॉलेज मुझे दाखिला नहीं देगा नहीं तुम लगातार कोशिश करते रहो 1890 में जॉर्ज सिम्सन कॉलेज इंडी एनोला आयोवा में दाखिला लेने वाला पहला अश्वे छात्र था कला के टीचर एटा वुड ने जॉर्ज के चित्रों में रुचि दी लेकिन जॉर्ज कला में करियर बनाने का इच्छुक नहीं था काले आदमी को कला की डिग्री के साथ कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी जॉर्ज तुम्हारी पेंटिंग अद्भुत है वुड ने जॉर्ज से उसके भविष्य के बारे में चर्चा की लगता है कि तुम पौधों के बारे में बहुत कुछ जानते हो लगता है कि भगवान मुझे अश्वेतों का शिक्षक बनाना चाहता है लेकिन मुझे डर है कि अश्वेत गरीब भी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सकते मेरे पिता आयोवा स्टेट कॉलेज में बागवानी सिखाते हैं तो वहाँ पौधों के बारे में अध्ययन कर सकते हो मैं इसके बारे में सोचूंगा। जॉर्ज को आयो स्टेट कॉलेज में दाखिला मिला तब उससे कॉलेज के ऑफिस में बुलाया गया उसे हाईलैंड हाई कॉलेज का अनुभव याद आया और उसे डर लगा देखो तुम यहाँ अपनी औकात को ठीक से समझो आपने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूं इसलिए मेरा स्थान अन्य छात्रों के साथ कक्षा में ही हो होगा हाँ लेकिन तुम स्वेत छात्रों के साथ खाने की मेज पर नहीं बैठ सकते होगा जॉर्ज ने बागवानी कक्षाओं में पौधों का अध्ययन किया प्रोफेसर पमेल के अनुसार जॉर्ज का एक उज्ज्वल भविष्य था क्या तुम्हें पता है कि इस मुंगफली के पौधे को क्या बीमारी है यह काले धब्बे मुझे बताते हैं कि पौधे की जड़े सड़ गई है यह रोग मिट्टी में फफून के कारण हो सकता है यदि हम इस पौधे को अच्छी सूखी मिट्टी में लगाएं तो ठीक हो जाएगा यह सही है शाबाश जॉर्ज अध्याय तीन शिक्षक और वैज्ञानिक अठारह में जॉर्ज आयोर स्टेट में अपने अंतिम वर्ष में था उसी वर्ष बुकर्टी वाशिंगटन ने अटलांटा कॉटन एक्सपोजिशन नाम के एक बड़े मेले में भाषण दिया वॉशिंगटन एक शिक्षक और नेता थे जो मानते थे कि अफ्रीका अमेरिकियों को सफल होने के लिए उन्हें कुशलताएं सीखने की जरूरत थी गुलामी से आज़ादी की महान छलांग में हम शायद इस सत्य को नजरअंदाज करें कि हम सभी को अपने हाथों की मेहनत से जीवनयापन करना होगा वाशिंगटन ने अलाबामा में अठारह में टस्के संस्थान की स्थापना की उनका मानना था कि व्यावसायिक प्रशिक्षण ही प्रशिक्षण से ही अफ्रीकी अमेरिकी सफल होंगे अठारह में वाशिंगटन ने टस्के के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से बात की लेकिन उस कृषि विद्यालय को चलाने योग्य कौन व्यक्ति है उसे एक अश्वेत व्यक्ति होना चाहिए जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर इस देश में किसी भी अन्य आदमी की तुलना में पौधों के बारे में अधिक जानता है अठारह के अंत में जॉर्ज टस्केजी इंस्टीट्यूट के में काम शुरू करने के लिए अलावा मंगे हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण काम है जॉर्ज हम हमें अपने अश्वित युवाओं को शिक्षा और कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाना होगा मिस्टर वॉशिंगटन मैं टस्के को आशा और उम्मीद की संस्था बनाने में पूरी मदद करूंगा जॉर्ज आश्चर्यित और दुखी थे क्योंकि टस्के स्कूल में कई लोग उसके प्रति निर्दयी थे वो हमें से एक नहीं है पर उस है है है। कि वो हम है वो हमसे बेहतर क्योंकि उत्तर में रहता है। उसने गोरे लोगों में और कई समितियों की सेवा की उनके पसंदीदा कामों में पौधे और मिट्टी अनुसंधान शामिल थे जॉर्ज के प्रयोगों के माध्यम से कई मुंगफली और कई नए उपयोग खोजे। जॉर्ज ने प्रयोगों के माध्यम से मूंगफली और के कई नए उपयोग खोजे मिट्टी अनुपजाऊ हो गई थी साल दर साल कपाल की फसलें नाइट्रोजन चूस लेती थी लेकिन मूंगफली मिट्टी में, में ब्रॉकरी जितना फाइबर होता है मूंगफली का तेल साबुन शैंपू और शेविंग क्रीम आदि बना सकता है मूंगफली के तेल से मुंगफली का तेल साबुन शैंपू और शेविंग सकरक से आटा सरबत डाई और पेट बनाया जा सकता जॉर्ज पौधों के बारे में अपने ज्ञान को लोगों से साझा करना चाहते थे उन्होंने अपने पौधों और उपकरणों को एक वैंगन में रखा और फिर गाँव की ओर चले मूंगफली से कपास जितनी कमाई नहीं होती है आपको फसलों को अदल बदल करके बोना चाहिए एक साल कपास फिर अगले साल मूंगफली रंग गोंद मूंगफली से अगले साल की कपास की फसल बेहतर बनेगी आप जरूर कोशिश करें आप निराश नहीं होंगे कपड़े धोने से मेरे हाथ इतने खुर्दरे हो गए इस हैंड लोशन को आज यह मुंगफली के तेल से बनाए हैं रंग गोंद शाही जूता पॉलिस क्या आपने यह सब मूंगफली से बनाया जी हां श्रीमान मूँगफली शुगर का भोजन है नहीं मूँगफली लोगों के लिए अच्छी है इस डबल रोटी को खाएं इस पर मूँगफली का पेस्ट लगा है बढ़िया स्वाद अच्छा है पौधों का जादूगर अध्याय चार पौधों का जादूगर 1921 में मूँगफली टैक्स के बारे में अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने जॉर्ज से सलाह ली इस टैक्स से अन्य देशों से अमेरिका द्वारा मंगाई गई मूंगफली महंगी हो जाती अमेरिका में उगाई गई मूँगफली पर टैक्स नहीं लगेगा उससे लागत कम होगी और फिर लोग अधिक मूँगफली खरीदेंगे मुंगफली को बोना आसान है उगाना आसान है और उसकी कटाई भी आसान है एक पाउंडली में एक पाउंड मीट से अधिक प्रोटीन होता है। जॉर्ज ने लगभग एक घंटे तक मूंगफली के कई लाभों के बारे में बताया उन्होंने मूँगफली उद्योग के लिए टैरिफ जीता और अपने लिए राष्ट्रीय ख्याति पाई उसके दस मिनट खत्म हो गए उसे मत रोको मैं उसे सुनना चाहता हूँ और मूंगफली एक खाद्य पदार्थ से ज्यादा है उनके सैकड़ों उपयोग है दवाओं ईंधन गोद और कुछ सफाई उत्पाद थॉमस एडिशन ने कार्वर के भाषण के बारे में पढ़ा एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किया था उन्होंने अपने सचिव को जॉर्ज को एक पत्र लिखने को कहा मिस्टर कार्वर से कहें कि अगर वो मेरे साथ काम करने के लिए यहाँ आएंगे तो उनकी अपनी प्रयोगशाला होगी और सालाना वेतन एक लाख डॉलर होगा जैसे जैसे जॉर्ज की प्रसिद्धि फैलती गई कई टस के शिक्षकों को उसे जलन हुई वे उसे नाराज होते रहे फिर भी जॉर्ज छात्रों का बेहद लोकप्रिय शिक्षक बना लोग कहते हैं कि एडिसन ने आपको बहुत पैसे दिए मैं यहीं का हूँ मेरा काम आप जैसे छात्रों को पढ़ाना है क्या आप टेजी छोड़कर चले जाएंगे बहुत कम लोग ही ऊंची पैसों की नौकरी का लालच छोड़ पाते हैं संगठनों ने जॉर्ज को युवा समूहों से बात करने के लिए कहा उन्होंने श्वेत और अश्वेत दोनों छात्रों के साथ संवाद करने कि जॉर्ज की क्षमता को पहचाना मुझे आपका भाषण पसंद आया सर मुझे आपका भाषण पसंद आया सर मेरा नाम जिमी हार्डविक है मेरा परिवार कभी गुलामी का मालिक था मेरा परिवार कभी गुलामों का मालिक था अब मैं उस गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ क्या तुम वास्तव में अतीत की गलतियों को सुधारने में रुचि रखते हो यदि हां, तो मैं उन तरीकों के बारे में सोचूंगा जिससे तुम मदद कर सको जॉर्ज जिमी हार्डविक जैसे कई युवा लोगों का दोस्त और संरक्षक बना उसने कई वर्षों तक उनसे पत्र व्यवहार किया हार्डविक आज मैंने फफूंद के कुछ नमूने इकट्ठे किए लेकिन ततयों ने जल्द ही मुझे दूर खरीद दिया मैं थोड़ा आगे बढ़ा और फिर झाड़ियों में मुझे एक नया फफूदों का ढेर दिखा भगवान ने एक दरवाजा बंद किया और दूसरा बड़ा दरवाजा खोल दिया 1930 के दशक में अमेरिका ने एक आर्थिक मंदी का सामना किया कई लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं था जॉर्ज को लोगों को यह दिखाने के लिए बुलाया गया था कि वे कम साधनों से कैसे अच्छा कर सकते हैं फसलों को अदर बदल कर लगाने से मिट्टी समृद्ध होगी और तब उर्वरकों की आवश्यकता कम होगी पौधे के हर हिस्से का उपयोग करें मुंगफली के छिलके जानवरों के लिए अच्छा भोजन है उन्नीस में जॉर्ज ने अमेरिकी कृषि विभाग के लिए काम किया खेतों की फसलों को स्वस्थ बनाने के लिए सरकार को जॉर्ज की मदद चाहिए थी हम चाहते हैं कि आप प्लांट उद्योग के ब्यूरो के साथ काम करें आप किसी अन्य वैज्ञानिक की तुलना में पौधों के रोगों और उनके इलाज के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं मुझे मदद करके खुशी होगी १९३० के दशक के अंत में अंत तक मूंगफली डॉलर २०० मिलियन का उद्योग बन गया था अब वो अलाबामा की प्रमुख फसल थी जब मैं छोटा था तो मैंने भगवान से पूछा कृपया मुझे ब्रह्मांड का रहस्य बताएं लेकिन भगवान ने कहा वो ज्ञान सिर्फ मेरे अकेले के लिए है तब मैंने पूछा भगवान मुझे मुंगफली का रहस्य बताएं फिर भगवान ने कहा हाँ जॉर्ज उसका आकार तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा जीवन के अंत तक जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर ने मुंगफली के सैकड़ों मूल्यवान उपयोग खोजे थे डायमंड ग्रो मिशोरी में हुआ था पांच जनवरी उन्नीस को अलाबामा के टस्केजी में उनका निधन हुआ मीनियोपोलिस कैंस में जब वो रहते थे तो जॉर्ज को अपने मित्रों और परिवार के पत्र कभी नहीं मिलते थे क्योंकि शहर में एक अन्य जॉर्ज कार्वर रहता था जिसके पास गलती से कारवर के पात्र चले जाते थे तब जॉर्ज ने भ्रम को समाप्त करने के लिए अपने नाम के मध्य में डब्लू लगाना शुरू किया लोग अक्सर पूछते थे कि क्या डब्लू वाशिंगटन के लिए है तभी जॉर्ज ने डब्लू को वाशिंगटन बुलाने का फैसला लिया तभी से उन्होंने खुद का नाम जॉर्ज वाशिंगटन कारवर रखा जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने सौंदर्य प्रसाधन और पेंट बनाने के लिए मूंगफली के तेल का उपयोग करने के लिए तीन पेटेंट निकाले मूँगफली और शकरकंद के उपयोग की अपनी सैकड़ों खोजों से उन्होंने कभी मुनाफा नहीं कमाया 1933 में उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर फाउंडेशन को 30,000 डॉलर की अपनी जीवन बचत दान में दी। यह फाउंडेशन प्राकृतिक विज्ञान के शिक्षा कार्यक्रमों और अनुसंधान का समर्थन करता है को कई और सम्मान मिले उन्नीस में नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल एन ने उन्हें स्पिंगर मेडल से सम्मानित किया सिम्सन कॉलेज जहां कार्वर ने पहली बार अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की उन्हें उन्नीस में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया उन्नीस में विज्ञान में विशिष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें थियोडोर रूजवेल्ट मेडल मिला जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर को मूंगफली उद्योग के पितामह के रूप में माना जाता है पितामह के रूप में जाना जाता है मूंगफली के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। मूंगफली अमेरिका में खाए जाने वाले सभी स्नैक्स का दो तिहाई हिस्सा है अमेरिका में मूंगफली का मखन लोगों में सबसे लोकप्रिय है अमेरिका में लगभग नब्बे लोग मुंगफली का मखन यानी पीनट बटर खाते हैं मूंगफली के मक्खन का 12 औंस का एक जार बनाने के लिए लगभग 540 सौ मूंगफलियां लगती है एक एकड़ में 3000 पीनट बटर बनाने के लिए पर्याप्त मूंगफली पैदा